श्रीमद्भागवत महापुराण एकदशस्क अथ तृतीयध्याय माया माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण राज विष्णीश सेयीना माय मोहिनी माया वेद तीक्षा मो भगवंत ब्रवंतु न राजा निमि ने पूछा भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्त तो उसे देखा करता है अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ आप लोग कृपा करके बताइए नानु तृप्यताप निप ताप भी योगीश्वरों मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता आप कृपया और करिए अंतरिक्ष महाभूत महाभुज सोचावचान्याद्य समात्रात्म प्रसिद्धये अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा राजन भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है इसलिए उनके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं उसी को माया करते हैं एवं भूतानि है। गुणान् इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद पांच ज्ञानेंद्रिय तथा पांच कर्मेंद्रिय इन दस रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे गुणे गुणान सभुंजान आत्मा प्रद्योति प्रभु मनमान इदम श्रेष्ठम आत्मान सज्जते वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा षयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है जब भगवान की माया है कर्माणि भ्रमती है सुखे तरम अब वह कर्मेन्द्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है जब भगवान की माया है इतम कर्म गतिर्ग्छन बहुआ पुमान आभूत संप्लवा सर्ग प्रलया वृत इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्मगतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है यह भगवान की माया है धातु पप्लो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनाद निधन काल हो व्यक्ता जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है यह भगवान की माया है शतवर्षा छना वृष्टि भुवी तत्काल उस समय पृथ्वी पर लगातार सौ वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है वर्षा बिल्कुल नहीं होती प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं यह भगवान की माया है पाताल पाताल तलमारभ्य संकर्षण मुखान लन धनो ध्वजो विष्णु वायु उस समय शेष नाग से आग की प्रचंड लपटे निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटे लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है यह जा भगवान की माया है शाम वर्तको मेघ गणोह समाह। धारा भी हस्ती हस्ता प्रलय तक सांवर्तक हाथी की सून के समान मोटी मोटी धाराओं से सौ वर्ष तक बरसता रहता है उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है यह भगवान की माया है ततो विराज मुस वहराज अव्यक्तम विशते सूक्ष्म निर इंधन इवाईन के आग बूझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं यह भगवान की माया है वायुनाल कलपते ज्योतिषवायोपक वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है यही भगवान की माया है वायु ज्योति प्रलयते जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्निवायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाशवायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है यह भगवान की माया है कालात्मना शत बुद्धि इंद्रिया मनोबुद्धि तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है इंद्रिया और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है यह भगवान की माया है ऐसा माया भगवत सर्गस््यत्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णिता यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है इसका हमने आपसे वर्णन किया अब आप और क्या सुनना चाहते हैं राजोवाच यथेतामेश्वरी माया दुष्टराम कृता तरध स्थूलध्य महर्ष इध मुख्यता राजा रिमि ने पूछा महर्षि जी इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं प्रबुद्धवाच कर्मा सुखा अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले राजन स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है नित्यादे नित्ते न दुर्लभे गृह प्रत्याप्त पशु भी का प्रीति एक धन को ही लो इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्युस्वरूप भी है जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है इसी प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशु आज भी अनित्य और नाशवान ही है यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है एवं विद्यालय यथा मंडल इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोग पर लोग भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डाँट रहती है अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रन्वेषण तथा तो का भाव रहता है कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता तस्माद् घुरपद्येत जिज्ञासु श्रे उत्तम श्राब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मांड्योपाश्रम श्रयम इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो जिससे वे ठीक ठीक समझा सके और साथ ही परब्रह्म में परिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके उनका चित्त शांत हो व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो तत्र तमान शिक्षे जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं सर्वतो वनसो संगम आदौ संगम च साधुसो दया मैत्रीम प्रश्रिय भूते श्रद्धा यथोचित पहले शरीर संतान आदि में मन की अनाशक्ति सीखे फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय के निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे शौचम तपस्तीक्षा च मौनम स्वाध्याय आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा चमत्व द्वंद्व संज्ञ मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता अपने धर्म का अनुष्ठान सहन शक्ति मौन स्वाध्याय सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विशास से रहित होना सीखे सर्वत्रवृक्ष कैवल्य मनिकेत विविता चिरवसनम वसनम संतोषम ये न के समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे श्रद्धां भागवते शास्त्रे च निर्म धन भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना प्राणायाम के द्वारा मन का मौन के द्वारा वाणी का और वासना हिंता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना सत्य बोलना इंद्रियों को अपने अपने गोलोक में गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर जाने न देना श्रवणम की ध्यान अद्भुत किल चे स्थितम राजन भगवान की लीलाएं अद्भुत है उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य है उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे इष्टम तपो जप तम वृत्तम सुन विस्मय निवेदन यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना उन्हें सौप देना सीखे एवं कृष्णात्मनाथेश जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा विशेष करके मनुष्यों की मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे परम अनुकथनम पावनम भगवत मिथो रतिर्मिथस्तुष्टे नृत्ते मिथ भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवित होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें